98 maha Bhagavan Vishnu dwara Ek sahasr námo se Bhagvon Sivki istitjati kerna Prashan hocker Mahiswar dwara Unhej Sudarsan Chakra Pradhan kerna Rishigandh bolehe Soutjee Vishnu Nye Dev-dev Mahiswar Se Sudarsan námoch Chakra Kysyiprapte kiya Isse Aap Bataane ki kripah kerén Sarejusutji Bolehe Rishiyom देवताओं तथा महान अस्रों के बीच सभी प्राणियों के लिए विनाशकारी अत्यंकर तथा महान युद्ध हुआ। शक्ति मूसलों जोके परवरों वाले बाणों तथा भालों से प्रहार किए जाने पर वे देवतागण भय से व्याकुल होकर भाग गए। तदनंतर पराजित होकर शोक संतप्त मन वाले देवताओं ने देव देवेश्वर सूर्यान विष्णु क प्रणाम करके स्थित हुए उन देवताओं की ओर देखकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने यह वचन कहा हे वत्स देवतागण हे सुब्रतों अलंकार तथा पराक्रम से बिहीन आप लोग दुखी होकर यहां पर किसलिए आए हैं इसे बताइए उनके वचन को सुनकर वैशिदास को प्राप्त स्वेच्छ देवतागण प्रणाम करके जैसा घटित हुआ था, वह सब उन देव-देवीसम से कहने लगे, हे भगवन्, हे देव-देवीस, हे विष्णो, हे जिष्णो, हे जनार्दन, दानवों से पीड़ित होकर हम सभी आपकी सरण में आए हैं, हे देव-देवीस, हे प्रसूतम्, आप ही हम लोगों की गति हैं, आप ही परमात्मा हैं, और आप ही सभी लोगों के किताबी हैं। हे जनार्दन आप ही भर्ता भरण वाले हर्ता संहार करने वाले भोक्ता तथा दाता हैं अतः हे दैत्य मर्दन आप दानवों का वध करने की कृपा कीजिए हे कमल नयन सभी दैत्य वर प्राप्त कर लेने के कारण भगवान विष्णु परमपिता ब्रह्मा रुद्र यम कुवीर चंद्र नरति वरुण वायु अग्नि ईशान परजन्य तथा सूर्य के अत्यंत द्रणदारण, भयानक कंपा देने वाले तथा शक्ति रहित कर देने वाले अस्त्रों से भी अवद्य हो गए हैं, हे जगद्गुरु! चवन पुत्र दधिची ने सूर्य मंडल से उत्पन्न आपके उठे हुए चक्र को कुंठित कर दिया था। आपकी कृपा से दैत्यों ने आपके दंडधनुष तथा अस्त्र को प्राप्त कर ल पूर्व काल में त्रिपुर सत्त्व भगवान शिव के द्वारा जलंधर का संघार करने के लिए एक भयानक तथा तेज धार वाले चक्र का निर्माण किया था। उसी से आप उन दानवों का बद कर सकते हैं। उसी अस्त्र से ये दानव मारे जा सकते हैं, अन्य सैकड़ों अस्त्रों से नहीं। तदनंतर उनका वचन सुनकर कमल के समान नित्र व स्वयं कहने लगे भगवान श्री विष्णु बोले हे देवताओं मैं इस समय सभी सनातन देवताओं के साथ महादेव जी के पास जाकर आप देवताओं का संपूर्ण कार्य करूंगा हे देवताओं जलंधर का वध करने के लिए भगवान शिव जी के द्वारा बनाए गए चक्र को प्राप्त करके उसी के द्वारा सभी महान आश्रम बिंदु आदि गक्तियों तथा अन्य अस्रों को बांधवों सहित क्षण भर में मारकर कर मैं आप देवताओं का उद्धार करूंगा श्री सूत जी बोले हे ऋषियों श्रेष्ठ देवताओं से यह कहकर देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ने सुर श्रेष्ठ शुभ का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ भगवान शंकर की पूजा की विश्वकर्मा द्वारा निर्मित त्वार्यतर रुद्र तथा रुद्र शुक्त के द्वारा अवशेष करके गंद आद के द्वारा पूजा करके जनार्दन ने ज्योति रूप मनोरम भगवान शिव की स्तुति की, और ना अग्नि में प्रवेश रुद्र पूजा करके और प्रणाम करके आद में भावनाओं वाले सहस्रनाम के द्वारा क्रम से आद में प्रणाम तथा अंत में नमः लगाकर भगवान शिव की, पूजा की। भव नाम वाले सहस्र नाम के द्वारा प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने कमल पुष्प से महेश्वर भगवान संकर की पूजा की तदनंतर उन्होंने अंत में स्वाहा वाले भव आदि नामों से समिदा आदि के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में प्रत्येक नाम की 10000 आहुति देकर पुनः भव आदि नामों से उन प्रभु भव ईश्वर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मूल पाठ की दृष्टि से यहां भगवान विष्णु द्वारा की गई भगवान शिव की सहस्र नामात्मक स्थिति दी जा रही है, जिसकी नामावली भी नीचे दी गई है। भगवान विष्णु प्रकृत शिव सहस्र नाम, श्री विष्णुर्वाचा, भावो शिवो हरोरुद्रा पुरुषो पदमलोचना। अर्थ तप्यसदानचारा सर्वसंबुर महिष्वरा इश्वरा स्थान रीसाना सहस्राक्षा सहस्रपात बरी आनवर दोवंधा संकरा परमेश्वरा गंगाधरा सूलधरा परार्थी का प्रयोजना सर्वज्ञ हर सर्वदेवादि गिरधनवा जटाधरा चंद्रा पीडश चंद्रमोलिर विद्वान विष्वमारेश्वरह वेरांतसारशंदोह कपालीनी ललोहितः ज्ञाना धारो परिछेद्यो गौडीवर्ता गणिश्वरह अष्टमूर्ती विष्वमूर्ती इस्त्रीवर्ग स्वर्गसाधनह ज्ञान गंव्यो द्रण � वामदेवो महादेवः पांडुपर द्रणो द्रणः विश्वरूपो विरूपाछो वागी सहसुचिंतरह सर्वप्रणयाई समवादी ब्रखांको ब्रखवाह नहा इसह पिनाकी खटवांगी चित्रवी सस्चरंतनह तमोहरो महायोगी गोपता ब्रह्मांग वजड ताला तालहत्र दिवाशा सुभगा प्रणवात्मका उन्मत्त हा उन्मत्तविष चक्षुस्यो दुर्वासा इष्टपरसासन हा द्रनायुदा इष्कंदगुरु परमेश्वरी परायन हा अनादिमध्यनिधनो गिरिशोगिर बांधवा श्रीकंठो लोकवर्णो तमोतम हा नीलकंठा परश्वधि विशालाक्षो म्रगव्याध सुरेश्वरह सूर्यतापनहा धर्मकरमाक्षम्हाचेत्रम भगवाना भगनेत्रविता उग्रहा पशुपतेश्चार्षा प्रियभक्ता प्रियम्बदहा दन्तो दयाकरो जक्षा समसान निलया सूक्ष्मा समसानस्थो महिष्वरा लोककर्ता भूतपति महाकर्ता महोसदी उत्तरोगोपतिरगुप्ता ज्ञानगम्या पुरातना हा नीति सुनीति सुधात्मा सोमसोमरता हसुकी महानीतिर महामति आजात सत्रु रालो कह संभाव्यो हब्यबाह नहा लोक करो वेद कारा ह सूत्रकार ह सनातन नहा महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदीप तिष्ठलोचन नहा पिना का पांडिर भूदेवा स्वस्तिदा स्वस्तिकृत सदा त्रेधामा सोवधा सर्वा सर्वज्ञ सर्वगोचरः ब्रह्मदिग्वर्ष श्रकसोर्ग कर्णिका रह प्रिया साखो विसाखो गोसाख सिवो नैका कृतुषमहं गंगा पलवोदकोभावः सकलस्था पतिस्वरः विज्ञात्मा विद्यात्मा भूतबाहन सारथि सगणो गण कार्यश सो कीर्तिश्चन